शो टॉक, बिन बाती बिन तेल नंबर 19. नृत्य की तरह शिष्यों को देश देने के निमित्त भगवान बुद्ध सुबह सुबह सभागृह में पठारे श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी थी पहले से ही इसके पहले वे बोलने के लिए अपना मौन तोड़ एक पक्षी कक्ष के वातायन पर आ बैठा परों को खड़खड़ाया चहका और फिर उड़ गया भगवान बुद्ध ने वातायन की तरफ नजर उठाकर कहा कि आज का प्रवचन समाप्त हुआ और वे सभा से चले गए कृपापूर्वक बताएं कि यह कैसा प्रवचन था और इसमें क्या कहा गया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 उस दार्शन ने कहा वस्त्रों के धोखे में तो यह भी था ये जो मेरे साथ खड़ा है वस्त्रों से क्या होता है तुमने सम्राट को अपनी आंखों से देखा उससे नहीं थी थोड़ा जगमगाया उसने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा लेकिन मेरे सेनापति ने देखा उस दार्शन में पूछा कि तुमने सेनापति को अपनी आंख से देखा उसने कहा यह मैंने सेनापति को तो नहीं देखा सुना नहीं। सेनापति तो सम्राट से मिलकर मैं एक छोटा सैनिक हूं उतनी पहुंच मिली नहीं महल के दरवाजे मेरे लिए बंद दोनों खिलखिला के हा से संदेश वहां को दाश कहा तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि सम्राट तब तक ये सब झूठ का जाल फैला हुआ है यह कभी सिद्ध ना हो सका क्योंकि जो भी मिला उसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं था और बड़े आशीर्वाद की बात तो यह भी कि यह सिद्ध हो सकता था बड़ी आसानी से क्योंकि सम्राट ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि तुम आओ मेरे महल में अतिथि बनो और मैं तुम्हें राज्य का महागुरु बना देना चाहता हूं लेकिन वो पत्र तो पढ़ा ही नहीं गया किसी से पूछने की कोई जरूरत न सीधा सम्राट का निमंत्रण था महल के द्वार खुले थे स्वागत था जिनके मन में संदेह बुद्ध के वचन उनके लिए संदेश वाह की तरह वचन के पत्र बंद ही पड़े रह जाएंगे वे उन्हें खोलेंगे नहीं क्योंकि पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि बुद्ध बुद्धत्व तो को उपलब्ध हुए और यह सिद्ध होना करीब करीब असंभव कौन सिद्ध करेगा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 तो पंखों की क्षमता हो जाती पक्षी भी बहुत देर बैठा रह जाए तो शायद भूल ही जाए उसके पास पंख भी क्योंकि क्षमताएं हमें वही याद रहती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विस्मरण हो जाते और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती और उनकी क्षमतक हो जाती तुम तो अगर चलो ना थोड़े दिनों में पैर पंगु हो जाएंगे तुम अगर अंधेरी को में रहो और देखो ना तो आंखें जल्दी ही अंधे हो जाएंगी तुम अगर शब्द ही ना सुनो अगर तुम्हारे कान पर कोई ध्वनि तरंगित ना हो जब भी ही तुम बैर् हो जाओ तुम जो नहीं करोगे उसकी करने की क्षमता हो जाएगी कितने जन्म हुए जब से तुम उड़े नहीं हो तुमने पंख नहीं फड़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 इस भटके सिंह के भीतर की भी आवाज जाग गई रोआ रोआ झाड़ दिया भेड़ होने को हूंकार उठा सारा जंगल पहाड़ पर्वत हूंकार से गूंज उठे एक क्षण में भेड़ खो गई वो सीधा वापिस उसने पानी में झांप कर देखा मुस्कुराया होगा सोचा होगा कैसा खेल हुआ कैसी वंचना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 हिटलर ने कारागृह में डाल दिया था अनेक वर्ष कारागृह में बिताए। कारागृह से उसने जो पत्र लिखे उसमें एक वचन भूलने जैसा मुझे नहीं लगा एक वचन उसने लिखा है कि मुझे तो कारागृह में डाल दिया लेकिन मेरी प्रार्थना को कौन कारागृह में डाल सकेगा मेरी प्रार्थना उतनी ही स्वतंत्र है जितनी बाहर परमात्मा को उतने तो ही आनंद से पुकारता हूं जितना बाहर पुकारता हूं व्यक्ति भर फर्क नहीं पड़ा मुझे तुम तो कारागृह में डाल सकते हो लेकिन मेरी प्रार्थना को कैसे कारागृह में डालो प्रार्थना तुमसे बहुत बड़ी तुम्हारे ऊपर बंधन डाले जा सकते हैं तुम्हारी प्रार्थना विराट उस पर बंधन डालने का कोई उपाय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 ईश्वर और मोक्ष पूछने की बातें नहीं तुम उड़ सकते हो तो तुम उन्हें जान ही लोगे तुम उड़ सकते हो तो वे यही मौजूद है वे दूर दिखाई पाते हैं क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते एक यहूदी फकीर हुआ मजीद उसका नाम था उसने रात एक सपना देखा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 दूसरे दिन भी दूस उसने अपने को संतुष्ट कर लिया समझा बुझा लिया कि सपनों में पढ़ना उचित नहीं लेकिन तीसरी रात फिर वही सपना और वही आवाज की यह आखिरी चेतावनी है अब बहुत हो गया तू जा खजाना खोद के ले तब तीसरे दिन रुकना मुश्किल हो गया मजिद ने कहा हो ना वो सपना भी साधारण नहीं है क्योंकि तीन बार निरंतर कोई सपना लौटे तो करीब करीब सत्य मालूम पड़ने लगे और वही आवाज वही पुल सब दिखाई पड़ता है तो मस्जिद गया सैकड़ों मिल की यात्रा थी पहुंचा जब वारसा के करीब पहुंचा तो उसे लगा कि ये तो मामला सपने का नहीं दिखता। वही पुल जो सपने में देखा था हाथ पैर लगे कि मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं सो तो नहीं गया। हूं वही वृक्ष सिपाही सामने खड़ा वही सिपाही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 दूर दिखाता है सपना सदा है राजधानी और खजाना तुम्हारे पास कड़ा है वहां भी कोई देखता है लेकिन उसे भी खजाना दूर सभी खजाने दूर दिखाई पड़ते हैं परमात्मा बहुत दूर दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा पास और कोई भी नहीं लेकिन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 ध्यान निकट की खोज है वासना दूर की खोज है तीन बार सपना आया तो मस्जिद को भरोसा आ गया कि हो ना हो शायद जाने में हज भी क्या है खोऊंगा क्या अगर ना भी मिला चला जाऊं लेकिन अगर यह चूल्हे के बगल में ही आवाज में कहा होता है कि तेरे बगल में खजाना गड़ा तो मजीद सुबह दिल खोज हंसता और कहता खूब मजाक हो रही सपने मजाक कर रहे हैं मेरे घर में कैसा खजाना अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे भीतर ही परमात्मा बैठा है तुम सुन लोगे लेकिन भरोसा न करोगे इसलिए सारे धर्म कहते हैं परमात्मा आकाश में सात आकाशों के पार बैठा तब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं तुम्हारा सिर झुकता है परमात्मा दूर हो तो शायद हो भी तुम्हारे भीतर परमात्मा तुम मान नहीं सकते तुम्हारे भीतर और परमात्मा हो सकता है यह बात भरोसे की नहीं इसलिए दुनिया में आत्मवादी धर्मों का बहुत प्रचार नहीं हुआ परमात्मवादी धर्मों का बहुत प्रचार हुआ इस्लाम है ईसाइत है हिंदू है यह परमात्मवादी धर्म है परमात्मा आकाश में बैठा जैन आत्मवादी है इनका बहुत प्रचार नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने परमात्मा तुम्हारे भीतर है महावीर ने सपने को उल्टा करके तुम्हें आवाज दी कि तुम्हारे चूल्हे के बगल में ही गड़ा हुआ है धन इसलिए तुम राजी भी न हुए खोदने को धन दूर हो सकता है तुम्हारे पास कैसे होगा तुम्हारे पास होता तो तुम खोद ही लेते तुम्हारे भीतर होता तो तुमने अब तक पा ही लिया होता और बुद्ध जैसे पुरुष निरंतर कोशिश कर रहे हैं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 इस पक्षी के प्रतीक को तुम्हारे सपनों में उतर जाने देना जब दोबारा तुम किसी पक्षी को वातायन पर बैठा हुआ देखो रुकना गौर से देखना जैसा बुद्ध ने उस सुबह देखा होगा प्रतीक्षा करना जब पक्षी गीत गाए पंख फड़फड़ाए और उड़े अगर तुम ध्यानपूर्वक देख सके अगर तुमने बिना सोचे इस प्रत्यक्ष को किया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 शास्त्र सब तरफ खुदे द्वार द्वार गली गली कूचे कूचे पत्थर पत्थर पर दे थे बस तुम्हें रुक के देखने की जरूरत उस सुबह बुद्ध रुके चुपचाप उस पक्षी की तरफ देखते रहे पक्षी उड़ गया और उनका प्रवचन आज का पूरा हुआ कुछ वाक हम तो दुख से भाग कर आपके पास आए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 क्या तुम अंधेरे को दिए के ऊपर गिरा के दिए को, को बुझा सकते हो कोई उपाय नहीं तुम दिया बुझा दो तो अंधेरा वहां आ जाएगा अंधेरा सिर्फ अभाव है इसलिए अंधेरे और प्रकाश का कभी कोई मिलना नहीं होता फिर बुद्ध तुम्हें क्या समझाते है? बुद्ध तुम्हारे अंधेरे से अपने प्रकाश को नहीं मिलाते हैं न मिला सकते बुद्ध तुम्हें यही समझाते हैं कि तुम्हारी भ्रांति है कि तुमने समझा कि तुम तुम भी बिन बाती बिन तेज चलने वाले दिए तुम भी प्रकाश बुद्ध केवल तुम्हें स्मरण दिलाते तुम कौन हो इसका अगर तुम अंधेरे हो तब तो बुद्ध से तुम्हारा मिलना कभी भी ना हो पाएगा लेकिन तुम नहीं हो यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल ये सिर्फ तुम्हारी धारणा है तो बुद्ध तुम्हारी धारणा भर को तोड़ते तुमने तादात्मक रखा था था था था था। था था है अंधेरे से कि अंधेरा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 और तुम जो हो वही मैं तुम्हें दे दूंगा वचन विरोधाभास ही लगता है पर यही सब है। वही तुमसे छीन लूंगा जो तुम नहीं हो तुमसे मैं भी वही मांगता हूं जो तुम नहीं हो रूस तुम्हारा छुटकारा हो जाए तो वो प्रकट हो सके जो तुम हो और इस क्षण भी अभी यही वो बाती, वो दिया तुम्हारे भीतर जल रहा है जो अकार में जिसका तिल कभी चुकेगा नहीं क्योंकि तिल नहीं है जिसकी बाती कभी बुझेगी नहीं क्योंकि बातें नहीं सिर्फ ज्योति है सिर्फ प्रकाश है वो शुद्ध प्रकाश तुम्हारा स्वभाव है अंधेरे से प्रकाश का मिलना कभी नहीं होता क्या तुम सोचते हो उस सीह से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 बस uh -huh.